साहित्य अनुरागी, इस सभा में उपस्थित साहित्यकार आप सभी को मेरा सादर नमन डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी का छत्तीसगढ़ साहित्य एवं संस्कृति में जो प्रदेय है वह रूप से मील का पत्थर है मुझे जब साहित्य की भी रुचि नहीं थी कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी दो वर्ष की रही होंगी आज ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उन्नीस में वो मंच में पहुंच चुकी थी तब मैं मात्र दो वर्ष की थी उम्र में बहुत छोटी हूँ लेकिन उनका सानिध्य मुझे सतत मिलता रहा और उन्हीं की प्रेरणा का ये नतीजा है कि आज मैं इस मंच पर आप सबके बीच खड़ी हूं कभी कभी तो लगता है कि जो साहित्य में लेखन का मेरा पदार्पण हुआ है शौक शौक में मैं उनके साथ जाया करती थी मुझे भी सुनना है मुझे भी जाना है पड़ोस में, में मेरी मातृतुल्य मौसी जिनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा और उन्होंने माँ ने जन्म दिया मौसी ने साहित्यिक अभिरुचि जो जागृत की उसके लिए मैं बार बार उन्हें नमन करती हूँ बहुत ही सरल सौम्य व्यक्तित्व की धनी हैं, और यही कारण है कि हम में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ उन्होंने जो शक्ति जागृत की है यह सब उनके ही बदौलत है यह स्वीकारने में मुझे कुछ भी चक नहीं आज मंच पर पूरे अधिकार से उन्होंने मुझे यह विषय सौंपा कि छत्तीसगढ़ का ददरिया वह ददरिया जो श्रृंगार गीत जिसमें एक सौंदर्य है माटी की सौंधी गंध है राष्ट्रीयता है वैदिक तत्व है थानों की जानकारी है छत्तीसगढ़ की अभिव्यक्ति है यह शब उन्होंने अपने शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ का ददरिया में प्रमुख रूप से उद्घाटित किया है बहुत जब उनसे चर्चा होती है तो उनकी मेहनत उनकी लगन उनका श्रम हमारे सम्मुख खाता है और वो कहती हैं कि ददरिया की उत्पत्ति कैसे हुई ददरिया का विकास कैसे हुआ ददरिया की विषय वस्तु में किस तरह से निरंतर परिवर्तन आता चला गया यह सब उसके स्वरूप का जो अन्वेषण था जो अनुसंधान वृत्ति थी उसके माध्यम से जैसे कि अभी श्रीवास्तव सर जी ने बताया कि वाकई दरिया की जो पूरी जानकारी है या पूरा लेख है उससे हम प्राप्त करके थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करके जो उनकी मेहनत है हो सकता है आगे कोई और ऐसा लेखक उपज जाए क्योंकि यह संस्कृति आज के कदाचित बहुत से लेखकों में दिखाई देती है तो वाकई यह उनके अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है उनके लिए किए गए जो कार्य है छत्तीसगढ़ का ददरिया और उनके विचार जो इस संबंध में मुझे इस किताब को पढ़ते हुए मिलते हैं उनके विचारों को मैं संक्षेप में रखना चाहूंगी सिंगार भाव जो साड़ी सृष्टि का जड़ चेतन का लघु विराट का पोषक है मूलभूत आधार भूमि है और जिसके बिना सृष्टि के सुख की कल्पना भी निरर्थक है वह श्रृंगार भाव का प्रतीकात्मक भाव है ददरिया यह हमारी संस्कृति भूमि छत्तीसगढ़ अंचल की अभूतपूर्व लोक रागनी है यात्रा पथ की दूरी के कष्ट का परिहार करने का गंभीर भावों को संक्षिप्त शब्दावली में अभिव्यक्त करने वाली किशोर हृदय के मनोभाव का दर्पण है ददरिया लोकमन के हृदय को सम्मोहित करके त्रासद त्रासदभाव का विमोचन करती है ददरिया इसके साथ ना तो कर्मा के ढोल की आवाज़ होती है ना बासुरी की टेर ना ताल मंजिलों की झंझनाहट लेकिन ददरिया एक ऐसा लोकगीत है जिसमें किसी भी प्रकार का वाद्य संगम तो नहीं होता है और न ही पूर्व नियोजित तैयारी यह सीधा साधा एक ऐसा आकस्मिक गीत है जो अप्रत्याशित प्रारंभ होता है और जो सुनने वाले हैं उस गांव के या दूसरे गांव के मात्र टेढ़ से ही उसका जवाब अवश्य होता है इसलिए इसे यह भी कहा गया है कि सन्नाटे की ध्वनि रेखा ददरिया में परिलक्षित होती है ददरिया में जो शोध हुआ उससे यह बात भी सामने आती है कि यह केवल प्रेमी प्रेमिका के ही गीत का सवाल जवाब है किंतु ऐसी बात नहीं है यह एक प्रेमी प्रेमिका के बीच का ही सवाल जवाब नहीं वरन अपरिचित जोड़ा भी टेर पर सवाल जवाब कर सकता है लेकिन इसमें सवाल जवाब युगल ही होता है कई विद्वानों ने यह भी सिखा कि जो ददरिया है उसका दो रूप प्रचलित है एकांतिक एक और एक युगल रूप इस संदर्भ में देवधर महंत जी का मत था कि ददरिया दो प्रकार से कह सकते हैं प्रथम नायक नायिका द्वारा आपस में भावों व संदेशों को सुनकर तत्काल उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में गाए जाने वाला गीत है और दूसरा मन के भावों को सर्वथा अकेले रहकर अथवा मित्रों के समक्ष प्रगट कर जी हल्का करने के लिए गाए जाने वाला ददरिया गीत है ददरिया शब्द की उत्पत्ति के संबंध में भी यह माना गया कि यह दादर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए लेकिन समूचा पाठ पढ़ने के बाद विनय डॉक्टर विमल पाठक एवं विनय पाठक जी का कथन है कि नर नारी उन्मुक्त होकर मर्यादा से दूर स्वच्छंद वातावरण में उमड़ पड़ते हैं और उनके भाव इसलिए तामोद्दीपक अधिक खोटते हैं लेकिन उसमें अश्लीलता कहीं नहीं है ददरिया विशुद्ध प्रेम का उफान है और श्रृंगार का विचरन भी इसी आधार पर विमल जी ने इसे वन भजन या भाठा रामायण भी कहा है संपूर्ण परिभाषा के निचोर से डॉक्टर निरुपमा शर्मा ने इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो मत दिया उन्होंने कहा कि डांडरी शब्द जिसका अर्थ है मस्ती तालंतर में डांडरिया से ही तदरिया का रूप ले लिया हो यह संभव प्रतीत होता है क्योंकि जो लोकमानस होता है वह सरल सहज स्वाभाविक वस्तु को सरलता से आत्मसात करता है और इसलिए इन सारी विशेषताओं के कारण दो पंक्ति का यह लोक क्षण जो मात्रा व वर्ण से दोनों से यह निश्चित होता है लय सुरलहरी ही इसकी प्रमुखता होती है इसके आधार पर इसका नाम ददरिया ददरिया मुख्य रूप से दो मुक्त पद है जो बिहारी की तरह देखन में छोटे लगे खाओ करे गंभीर की उक्ति को चरितार्थ करता है छंद मात्रा अलंकार का इसमें कोई बंधन नहीं होता है अधिकांशतः इसकी पहली पंक्ति तुकबंदी के लिए होती है और दूसरी पंक्ति अर्थभूत कराती है परंतु जहां दोनों पंक्तियां का एक दूसरे से संबंध होता है समझिए हाव और अर्थ दोनों की उदातता बहुत अधिक वह बढ़ा जाता है यदि रसो उत्पादकता की बात कहें तो दरिया का मैं उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ खारेला डहके तय खोची करोंगा गली लमह के ती, आना लकड़ दकर कहा जावे तय बताना मोर गली खवाबे ठुठा कनौजी मासाग नहीं है ठु कनौजी मासाग नहीं है जोर मार तोर गला माराग नहीं है एना लकर धकर कहाँ जाभी तय बताना मोला गारी खा भी तो इस तरह से जो है ददरिया सवाल जवाब में चलते रहता है और दो दो पद के जो दोहे होते हैं उसके माध्यम से अपनी कीड़ा व्यथा अपनी बात अपना सुख दुख अपना समाज अपना राष्ट्र सब कुछ इसमें उद्धारित होता है छत्तीसगढ़ की ददरिया के संबंध में विभिन्न लोगों से विभिन्न विद्वानों से विभिन्न गीतकारों से शोधकत्री डॉ. शर्मा जब मिली तो उनका मानना है कि ददरिया गीत के संबंध में उन्हें बहुत ही कड़वे मीठे अनुभव प्राप्त हुए किसी ने इसे अश्लील गीत कहा किसी ने इसे भड़ौनी गीत कहा किसी ने नारीमन की कुंठाओं का दिग्दर्शन तो किसी ने बहन को ठेस पहुंचाने वाला किसी ने सन्नाटे की ध्वनि देखा, तो किसी ने असमादृत गीत इसके प्रारंभिक स्वरूप के कारण अश्लील माने जाने वाले इस लोकगीत को कई कटाक्ष सहने पड़े परंतु अपने श्रृंगार तत्व की प्रमुखता के बावजूद समय के परिवर्तन के साथ इसके स्वरूप एवं विशेषताओं में इसकी भावभूमि में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और इसलिए डॉक्टर शर्मा ने अपनी किताब इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ में जो 36 पेज ददरिया पर लिखे हैं उसमें ददरिया में केवल श्रृंगार नहीं उसमें वैदिक धर्म तत्व कर्म भाग्य आध्यात्म राष्ट्रीयता गांधीवाद की भावना भी प्रस्तुत है और ये जो वैदिक तत्व है यह वैदिक तत्व प्राकृतिक देवी देवता के रूप में है प्राकृतिक देवी देवताओं को जो है हम सब मानते हैं चाहे वह कोई भी धर्म हो कोई भी राज्य हो सभी जगह देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उन्होंने यह सिद्ध किया कि ददरिया में भी वैदिक तत्व निहित है उदाहरण देते हुए लिखती हैं तोर मन चलती मोर मन है उदास जलदेवती देवती के मैं मरता हूं पियास इसमें जल देवता को जल देवती अर्थात स्त्रीलिंग नाम प्राप्त है जिस तरह से हिंदी के भक्ति काल में सूफी संप्रदाय में ईश्वर को परम स्त्री मानते थे और कबीर ईश्वर को पुरुष उसी तरह से दरिया में जल देवती का रूप जो है वह हमको दिखाई देता है ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहे हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना से जब किसी गांव में तालाब खुदाया जाता है कुआं खुदाया जाता है तो उनमें वैदिक संस्कार समाहित होते हैं इसका भी उल्लेख हमें ददरिया में प्राप्त होता है नवा तरियामा नवदेवता नवगोता न चिन्हें ब्राह्मण देवता ये तिया आना लकड़ धकड़ कहाँ जा बेत बताना मुला गारी ये जो लाइन होती है ये दो दो दोहे के साथ साथ चलती जाती है और इसी तरह से वैदिक तत्वों की महत्ता तो है ही परंतु राजनीति और राजनीति में आजकल जो मतदान मतगणना की बात है उसका भी उल्लेख हमको ददरिया में मिलता है और इसी से सिद्ध होता है कि ददरिया अपने समया अनुरूप विषया अनुकूल अपनी बातों को कहने में सक्षम है वह केवल श्रृंगारी गीत नहीं है सब हुक्म चलाए राजा बनके सब हुक्म चलाए राजा बनके वो डारे भर चाहो अपन मन के ये आना लकर धकड़ कहा जावे तय बताना मोला गारी तो इस तरह से जो है और उसी तरह से कर्म कर्म ही पूजा है क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे या वैसा ही पाओगे इसके लिए भी ददरिया में दो पंक्तियां देती हूँ नयस न घरिया रे तय होशियार नयस न घरिया रे तय होशियार बो हर्ष जो नारी कैसे पावेर के तिया ना लकर धकर कहा जाय बताना मोला गारी खावे धर्म धर्म की ओर उन्मुख रहिए, क्योंकि जब हम इस संसार से इस नश्वर शरीर को त्याग कर जाते हैं तो धर्म ही हमारे साथ जाता है और यही हमारा मंत्राण है उसके लिए कहते हैं तो भरम भूले तो के भरम भूले मोर मोरू नहीं है कह के धर्म छूले नाग तय बताना मोला गाली खबाब इतना ही नहीं स्वतंत्रता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य से उदाहरण देखिए पाए गिन सूराज मजा कर बोन पाए गिन सूराज मजा कर बोन भारत माता के पुकार ला सदा सुन बोन एतिया ना लकड़ धसर कहा बताना मोरा गाली खबाब आमारे के आमारे के जानी जानी बाबा गांधी भारत के दर्द जानी बताना तो इस तरह से जो है ददरिया में छत्तीसगढ़ की महिमा राष्ट्रीयता गांधीवाद ये सारी चीजें तो है ही हैं साथ ही छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना सोलह जिले थे फिर अट्ठारह हुए अब सत्ताईस जिले बन चुके हैं और उन सभी सत्ताईस जिलों की अपने अपने विशेषताएं हैं रायगढ़ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है दुर्ग शिक्षा के लिए रायपुर शिक्षा के लिए चापा अपनी कोसा के प्रसिद्ध उत्पादन के लिए तो उस समय जैसी स्थिति हुआ करती थी उस स्थिति के हिसाब से उस स्थान की विशेषताओं के साथ नायक नायिका को और नायिका नायक को उन स्थानों के साथ विशेषता बताते हुए वहाँ मिलन की आस करते हैं और इसके माध्यम से एक संदेश भी देते हैं समाज को कि छत्तीसगढ़ के इन स्थानों की ये विशेषताएं हैं उदाहरण के लिए लाइन से जल्दी जल्दी समय कम है प्रस्तुत करती हूँ करिया के धोती लगे ज्योति करिया के धोती लगे ज्योति करिया निकल कर गे राय कर कोती एना लकड़ धकड़ कहाँ जायाना कामोला गारी खवाबे करिया के धोती यानि नायक जो है घर से निकल गया है कमाने खाने के लिए पैसे की तलाश में तो घर का सारा सुख चला गया है जोत चली गई है प्रकाश चला गया है और जब वह वा कमाकर वापस आएगा तो घर में वापस सुख और समृद्धि आएगी घर प्रकाशित होगा उसी तरह से खाएला गस्ती झूमेला मस्ती दोस्ती नहीं मिले राजीमो बस्ती क्योंकि राजी आध्यात्म का केंद्र है वहाँ जाकर के ऐसी वैसी बातें नहीं होती जाकर के जब वहाँ कुलेश्वर महादेव के चरण पखारते हैं तीन नदियों के संगम में गोता लगाते हैं तो व्यक्ति धर्म में ही डूब जाता है और कहीं नायक नायिका को ना भूल जाए इसलिए वहाँ दोस्ती नहीं मिले राजीमो बस्ती इस तरह से कहकर के उन्होंने अपनी बातों को उकेरा चापा के कोसा रन भूला पे बुद्धू मोर गों न लकड़ थकड़ कहा जाब तय बताना का मोला गारी खबाब चांदी के मुंदरी की नारी गथना चानी के मुंदरी की नारी गथना मैं हारी था और नारी रखना एति आना लकड़ थक कहा जाब तय बताना कामोला गारी खबाब तो इस तरह से जो है सारी उदात्त भावनाओं से भरा पूरा है ददरिया गीत उसी तरह से दिल्ली हमारी राजधानी है केवल छत्तीसगढ़ के स्थानों की चर्चा नहीं है कलकत्ता दिल्ली और वहाँ की विशेषताओं को भी ददरिया का विषय बनाया गया क्योंकि जो वहाँ झंडा लहरा रहा है वह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है किस तरह से ददरिया में उसे कहा गया है झंडा तिरंगा लगे दिल्ली झंडा तिरंगा लगे है दिल्ली है हमार शहर दिल्ली तियाना धकर कहां जावे, जाना बताना मोला लगारी खबाब कहा जा सकता है कि ददरिया लोकगीत में ऐसे कई उदाहरण हैं, जो अशिक्षित ग्रामीण मस्तिष्क में तात्कालिक्वर प्रगति प्रकटीकरण, लोग जीवन की शाश्वत को प्रकट करते है इस छोटी सी शिल्प विधा में श्रृंगार के दोनों पक्षों के साथ कहीं भी अश्लीलता दिखाई नहीं देती हाँ यह जरूर है कि प्रारंभिक स्वरूप में थोड़ा खुलापन प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है परंतु वह भी मर्यादित है श्रृंगार के साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास धर्म पुरातत्व राजनीति आध्यात्म धर्म को भी वाणी देने में ददरिया लोकगीत अपनी विशेषता बिंबित करता है बदलते युगीन परिवेश के साथ ददरिया का स्वरूप भी बदला है और उसके साथ साथ भावनाएं भी बदली ये ददरिया की एक ये वानगी जिससे आप सभी परिचित हैं बागे के बागे चोंगी वाला वाला वाला वाला नहीं वाला नहीं वाला नहीं मोटर वाला नहीं दिखे दिखे दिखे दिखे बदे बदे बदे बदे रिक्शा मोटर ना का मोला तो इस तरह से डॉक्टर निरुपमा शर्मा ने अपने शोध के द्वारा अपनी खोज के द्वारा अपने सम्मान के द्वारा ददरिया का जो चित्र खींचा है वह रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता के लिए एक उदास भाव जगाता है ददरिया का एक स्वच्छ और सुंदर स्वच्छ स्वरूप प्रस्तुत करता है ददरिया के भीतर विद्यमान जीवन दर्शन की समझ ददरिया के भीतर की आत्मा से डॉ. निरुपमा शर्मा ने साक्षात्कार किया है और इसलिए वे दृष्टि दोषों का निवारण करके अपना पक्ष सबलता से रखती है डॉक्टर शर्मा का शोधवन छत्तीसगढ़ का ददरिया निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ताओं के लिए पाथे सिद्ध होगा इसी शुभकामनाओं के साथ एवं उनके चरण स्पर्श के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ धन्यवाद